आवाज की दुनिया के दोस्तों आज फुर्सत के पलों में करते हैं कुछ पढ़ाई की बातें आज मैं आपको ले चलती हूँ हिंदी व्याकरण के सफर में तो हिंदी व्याकरण में अलंकार को जानते हैं कहानी के माध्यम से व्याकरण प्रदेश में अलंकार नाम का एक राजा राज्य करता था उसके तीन पुत्र थे शब्द शब्द अर्थ अर्थ और और उभय यथा नाम नाम तथा गुण गुण में अपने के अनुसार ही गुण थे दूसरी ओर उभय ने पिता के नाम से पहचान तो पाई लेकिन अपने खुद के कुछ विशेष गुण न होने के कारण उसने शब्द और अर्थ के गुणों को ही आत्मसात कर लिया परिणाम यह हुआ कि की कोई विशेष पहचान नहीं बन पाई अपने पुत्र और पुत्री संकर और संसृष्टि का साथ पाकर ही संतुष्ट रहने लगा समय बीतता गया और अलंकार ने अपने राज्य को दो भागों में बांटकर दोनों पुत्रों को राज्य सौंप दिया शब्द प्रदेश का राजा बनकर शब्दालंकार बहुत खुश हुआ प्रजा उसे मान देने लगी साथ ही अपने तीन राजकुमारों को देखकर कर शब्दालंकार फूलाना समाता था होनहार विरवान के होत चिकने पर तीनों राजकुमारों में अपने अपने विशेष गुण थे एक बार इन्हीं गुणों को लेकर तीनों में विवाद हो गया और वे तीनों ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे अनुप्रास बोला, हर वर्ण मुझसे मिलने की होड़ लगाए एक ही वर्ण बार बार आकर दौड़ में जीत जाए उसके जीतने पर मेरी सुंदरता बढ़ती जाए मुझसे ही वो वर्ण पहचान पा जाए इसीलिए तो इसीलिए तो सरसर सरसर सरिता सर का जल अति पावन वैसे ही मैं सबके मनभावन, मैं हूं महान मैं हूं श्रेष्ठ यह बात सुनकर यमक हंसते हुए बोला <laughs> मैं हूँ तुमसे अधिक श्रेष्ठ घमंड घटा काली घटा का फिर तू है किस घाट का मुझसे एक समान दो शब्द नाता जोड़े पर अर्थ अलग अलग होकर राह उनकी मोड़े मुझ में ही नमक से वो घुल जाते और पहचान अपनी पा जाती ओ अनुप्रास ओ श्लेष तुम दोनों से कहीं अधिक मैं हूं श्रेष्ठ श्लेष ने दोनों पर एक साथ शब्दों का वार किया अनुप्रास और यमक अपना पानी बचाए रखना क्योंकि पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून याद रखो याद रखो एक ही शब्द अनेक अर्थों का अपोध कराता श्लेष में ही मोती मानस जून का बोध कराता श्लेष में तुम दोनों से मैं ही हूं सर्वश्रेष्ठ विवाद बढ़ता गया और कोई अंत न देखकर तीनों पिता के पास पहुंचे और पिता से बोले बताइए महाराज हम तीनों में से श्रेष्ठ कौन है शब्द में कहा हो रहा राज्य में आगमन भाई अर्थ का ऐसे में क्यों छेड़ा ये विवाद व्यर्थ का उनके पुत्र पुत्रियों में बरसाओ फुहार क्या दोगे उन्हें वाद विवाद का उपहार अर्थालंकार ने अपने पुत्र पुत्रियों के साथ अर्थ प्रदेश से शब्द प्रदेश में प्रवेश किया जोरदार स्वागत और दावत के बाद फुर्सत के पलों में सभी भाई बहन एक दूसरे से मिले बातचीत का दौर चला। तीनों राजकुमारों ने देखा कि उनके चचेरे भाई बहन बहुत अपने पन के साथ एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये लोग तो इतने सारे हैं। फिर इनमें श्रेष्ठता की लड़ाई क्यों नहीं है सकुचाते हुए अनुप्रास ने अपने मन की बात सबके सामने रख दी उपमा हसते हुए बोली सासी से सम सब मुझ में है समाये यही मुझे पहचान दिलाए फिर किस बात पर मेरा मन इटलाए रूपक ने भी आगे बढ़कर कहा उपमे और उपमान में जब कोई अलगाव नहीं ये मिलकर करते मुझे एक है मेरे लिए तो समानता का यही पथ नेक है चरण कमल बंदो हरी राई क्यों अहंकार करूँ? अहंकार की भूमि में एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ है खाई उत्प्रेक्षा भाई की बातों को आगे बढ़ाते हुए बोली मनु मानो जनु जानो से पूर्ण हूं मैं क्यों सोचूं कि अपूर्ण हूं मैं मान हूं सर सरिता विमल तभी बनूं मन से निर्मल अब तो आगे बढ़कर मानवीकरण ने भी अपने मन की बात कही है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर ऐसे में क्यों अहंकार करें हम बस प्रसन्न हम अपने अपने गुणों पर छोटे भाई अतिशयोक्ति ने तो यहां तक कह दिया कि देख लो हम सभी के गुणों की ऊंचाई को जो गगन चुंबी होकर अब गगन को चीर कर आगे बढ़ रही है और साथ ही हमारी विनम्रता की गहराई इतनी कि सागर की गहराई से भी गहरी होती चली जा रही है फिर तो एक के बाद एक दृष्टांत संदेह भ्रांतिमान प्रतीक उल्लेख सभी ने अपने मन की बात कही और घमंड न करने की सलाह दी अर्थालंकार के इन सपूतों का व्यवहार देखकर तीनों राजकुमार को अपनी भूल समझ में आई और श्रेष्ठता का मूल मंत्र भी समझ में आया कि सभी के गुणों का अपना संसार है सभी व्याकरण प्रदेश के श्रेष्ठ अलंकार हैं। तो ये भी दोस्तों अलंकारों की दुनिया और ऐसे ही अलग अलग विषयों के साथ मुलाकात होगी फुर्सत में तो दीजिए अपने दोस्त भारती परिमल को इजाजत मिलते हैं फिर कभी फुर्सत में